पुस्तक समीक्षाएं पुस्तक भारतीय श्रेष्ठ कहानियां भाग एक व भाग दो विभिन्न भाषाओं की चुनिंदा कहानियां संपादक सनहिया लाल ओझा प्रकाशक लोक भारती प्रकाशन महात्मा गांधी मार्ग इलाहाबाद कीमत दो सौ हर भाग पेज 1227 दो दोनों भाग भारत में कहानी सुनाने और लिखने की परंपरा बहुत पुरानी है और देश के कोने कोने में इसकी कामयाबी फैल रही है लगभग सभी भाषाओं में कहानियां मिल जाती हैं ये कहानियां बच्चों के लिए भी होती हैं और बड़ों के लिए भी मनोरंजक कहानियां भी आपको मिलेंगी और सामाजिक समस्याओं को उठाती भी किताब दो भागों में है जिनमें एक हजार दो सौ से ज्यादा पेज हैं कहानियां पढ़ने के शौकीनों को और खास तौर पर जो लोग लंबे सेशंस में पढ़ने के शौकीन हैं उन्हें ये किताबें काफी पसंद आएंगी पहले भाग में पंजाबी उड़िया कन्नड़ तेलुगु मराठी और हिंदी की चुनी हुई साठ कहानियां दी गई हैं दूसरे भाग में तमिल मलयालम सिंधी गुजराती उर्दू कश्मीरी और बांग्ला की चौहत्तर कहानियां शामिल की गई हैं किताबें पेपरबैक्स में हैं इसलिए सस्ती हैं पुस्तक शुद्ध हिंदी कैसे बोलें, कैसे लिखें लेखक पृथ्वीनाथ पांडे प्रकाशक भारतीय पुस्तक परिषद नई दिल्ली कीमत तीन सौ पेज एक सौ यों तो ज्यादातर हिंदुस्तानी हिंदी बोलते लिखते और समझते हैं पर जब बात उसके शुद्ध और सही रूप की आती है तो हम में से बहुत से लोग मार खा जाते हैं भाषा अपनी सोच और भावों को दूसरों तक पहुंचाने का जरिया है शुद्ध और सही भाषा का इस्तेमाल करके हम न सिर्फ दूसरों के सामने हंसी का पात्र बनने से बच पाते हैं बल्कि अपनी बात को भी सामने वाले तक सही और सटीक तरीके से पहुंचा पाते हैं कई बार तो भाषा के गलत इस्तेमाल से हमें झेप का सामना भी करना पड़ता है इस किताब में हिंदी व्याकरण से शुरू करके आज के दौर की हिंदी भाषा के सही इस्तेमाल के तरीके उदाहरण सहित बताए गए हैं ताकि अगली बार जब हम लोगों के बीच हिंदी बोलने लगे तो वो अशुद्ध ना हो पुस्तक आई में प्रवेश कैसे पाएं लेखक सुभाष जैन प्रकाशक सत्साहित्य प्रकाशन नई दिल्ली कीमत दो सौ रुपये पेज एक सौ पिचासी आई के एंट्रेंस टेस्ट में कामयाबी हासिल करना कोई हंसी खेल नहीं है यह परीक्षा काफी मुश्किल होती है जिसमें उम्मीदवार को पूरी जान मारनी पड़ती है मेहनत और लगन के बल पर लोग इसमें कामयाब होते हैं अगर ढंग से तैयारी की जाए तो कामयाबी के चांस बढ़ जाते हैं इस मामले में यह किताब आपकी मदद कर सकती है परीक्षा की तैयारी करना अपने आप में जटिल समस्या है योजना बनाकर कैसे आगे बढ़ा जाए किन किन बातों को याद रखें टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और परीक्षा की चिंता से कैसे बचें इन सब बातों को किताब में समझाने की कोशिश की गई है पुस्तक मन्नू भंडारी की यादगारी कहानियां लेखिका मन्नू भंडारी प्रकाशक हिंदी पॉकेट बुक्स नई दिल्ली कीमत 135 रुपए पेज 208 मन्नू भंडारी हिंदी की मशहूर कहानीकार हैं वे कई फिल्मों की स्क्रिप्ट भी लिख चुकी हैं ये कहानियां पाठकों से अपनापन बनाती नजर आती हैं दरअसल ये पात्रों के हर कार्य और उनके अंदरूनी हालात को इस तरह कागज पर उकेर देती हैं कि लगता है जैसे हम खुद घटना स्थल पर मौजूद हैं मनु एक ऐसी कहानीकार है जिनकी कहानियों की भाषा एकदम सरल और सहज है कहानियां पढ़ने वालों को न सिर्फ बांध कर रखती हैं बल्कि दिल पर भी छा जाती हैं पात्र हमारे आसपास के ही मालूम पड़ते हैं किताब में शामिल अकेली मजबूरी कील और कसक ही नहीं बाकी कहानियां भी ऐसी हैं जिन्हें बार बार पढ़ने का मन करेगा